देव भारत। एक आम के पेड़ पर तीन तरह के आम ये चमत्कार नहीं एक किसान की मेहनत है कलीम उल्लाह खान यूपी के मालीबाद लखनऊ के इस किसान ने यह उपलब्धि लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज की एक पेड़ पर तीन तरह के आमों की पैदावार करने वाले इस आम से किसान ने देश विदेश के सभी बड़े बड़े विशेषज्ञों को सोच में डाल दिया देशभगत रेडियो सलाम करता है कलीम खान की इस मेहनत को